साथियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इंद्रों आप सुन रहे हैं दलित सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार था इसे प्रकाशित किया है नवारुण प्रकाशन गाजियाबाद ने पुस्तक मंगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पुस्तक में कही गई बातों की सटीकता उनके तथ्यों और आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि सहकार रेडियो नहीं करता इस श्रृंखला में हम पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको सुनवा रहे हैं आज आप सुनेंगे इसकी छठवीं कड़ी जब मेरे गाँव आई अस्थि कलश यात्रा अयोध्या में कार सेवकों और भीलवाड़ा में मारे गए दोनों हिंदू युवाओं को हतात्मा यानी शहीद आत्मा घोषित किया जा चुका था अब उनकी और राम जन्मभूमि अयोध्या में मारे गए कार सेवकों की हड्डियों की कलश यात्रा गांव- गाँव घुमाई जा रही थी साधु संत संघ विहिप के पदाधिकारीगण और नौजवान स्वयंसेवक इस यात्रा में साथ चल रहे थे गांव गांव-गांव घूमते हुए ये राम भक्तों की अस्थि कलश यात्रा मेरे गांव भी आ पहुंची रात के करीब नौ बजे मेरे गांव पहुंचने पर यात्रा का हमने भव्य स्वागत किया हम युवाओं ने अपनी बस्ती को फूल पत्तियों की बंदन वार से सजाया ढोल थाली मांदर और शंख बजाते हुए नाचते गाते हुए हमने यात्रा को न भूतो न भविष्यती सत्कार किया सभा हुई अयोध्या के राम जन्म स्थल पर मुलायम सिंह सरकार की पुलिस द्वारा की गई बर्बरता पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया और बाद में संतों और अन्य हिंदू नेताओं ने भीलवाड़ा में हुए पुलिसिया अत्याचार का बेहद मार्मिक वर्णन किया हालांकि उस दिन उपद्रव के दौरान इसमें से एक भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंची थी लेकिन ऐसा आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया कि मौजूद लोगों की आंखें भराई हालांकि मैं खुद भीलवाड़ा में पुलिस जुल्म का शिकार हुआ था लेकिन इतने मार्मिक अंदाज में तो मैं भी इस बात को नहीं रख पाता जितने अच्छे तरीके से उन लोगों ने रखा जो वहाँ उस रोज मौजूद ही नहीं थे शायद यही ट्रेनिंग है, जो संघ से हमें मिलती है विद्वान लोग जल्दी ही सीख जाते हैं वैसे भी इस देश में भूख पर भाषण भूखे इंसान से ज्यादा वो लोग देते हैं जिनका पेट भरा होता है यहाँ भी वही हो रहा था हृदय को छू लेने वाला भाषण हिंदव सौदरा यानी हिंदू हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे लगाए गए समाज में फैली असमानता की सामाजिक विकृति पर जमकर प्रहार किया गया हिंदू एकता और संगठित रहने पर बल देते हुए तथा सभी वंचित समुदायों के समाजजनों को गले लगाने के आह्वान के साथ सभा का समापन हुआ हमारी दलित बस्ती में ये पहली सफल सभा थी संघ की सभा की समाप्ति पर मैंने सब लोगों से अपने घर भोजन करने का आग्रह किया हमने अपने घर पर खीर पूरी का भोजन सबके लिए तैयार किया था जब खाना बन रहा था तब भी आदतन पिताजी ने टोका टोकी की थी कि क्यों खाने को खराब कर रहे हो ये लोग यहाँ नहीं खाने वाले पाखंडी हैं सब बोलते कुछ और हैं और करते कुछ और ही है इनके अंदर हमारे लिए जहर भरा हुआ है मैं जल भूम गया पहली बार मैंने अपनी तमाम ताकत बटोर आखिर प्रतिवाद कर ही दिया आप क्या जानते हैं संघ के बारे में मैं पांच साल से उनके साथ हूँ उनके जिला कार्यालय का प्रमुख हूँ कितने ही स्वयंसेवकों के घर जाकर मैंने खाना खाया है हमारे संघ में आपके गांव की तरह छुआछूत और जाति भेदभाव नहीं चलता है ये सब कांग्रेस की देन है पिताजी बोले बेटा कांग्रेस तो हम छोटी कमों के लिए माँ का पेट है तुम इसे कभी नहीं समझोगे अच्छी बात अगर तुम्हारी संस्था में सब जातिया बराबर हो गई हैं, तो बनाओ खाना मुझे भी उन्हें खिलाकर खुशी होगी हम बाप बेटे के बीच में ये एक प्रकार का युद्ध विराम था मैं भी राजी और वो भी नाराज नहीं खाना तैयार था और अब खाने वाले भी तैयार होने वाले थे मैं बेहद प्रसन्नता और विजयी मुद्रा में भाग भाग कर काम कर रहा था मैंने अपने जिंदगी में पहली बार और आखिरी बार शायद इस अस्थि कलश यात्रा के सामने उसी दिन नृत्य किया हर गीत भी गाए आज की सभा का संचालन भी मैंने ही किया था मेरे उत्साह और हर्ष की कोई सीमा नहीं थी मुझे लग रहा था कि मेरे घर राम भक्त नहीं बल्कि साक्षात भगवान श्री राम पधार वैसे ही जैसे शबरी के बेर खाने उसकी झोपड़ी चले आए थे राम जी मैं मन ही मन इसलिए भी खुश था की आज अपने कांग्रेसी पिता को मैं गलत साबित करने जा रहा था मैंने उनके प्रभुत्व वाले कांग्रेसी गाँव में हिंदुत्व का झंडा गाड़ दिया था आज की इस श्रद्धांजलि सभा का सफल आयोजन हिंदू राष्ट्र की स्थापना के दिशा में बढ़ता हुआ सफल कदम था मैंने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आज ही दो स्टिकर लगाए थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं और बड़े भाग्य से हम हिंदू हैं। मैंने अस्थि कलश यात्रा में शामिल यात्रियों से भोजन करने का जैसे ही आग्रह किया वे थोड़ा सा झिझके मुझे सेवा भारती के तत्कालीन जिला प्रमुख नंद और संघ के एक पदाधिकारी तुरंत एक तरफ ले गए बहुत ही प्यार से उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा मेरे द्वारा किए गए इस शानदार आयोजन की भूरी-भूरी प्रशंसा की। मेरे काम को देर तक सराहने और मेरे संघ और राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर अतीसता जाहिर करने के बाद बंधु आप तो हमारे समाज की विषमता से परिचित ही है संघ के सारे प्रयासों के बाद भी अभी तक हिंदू समाज समरस नहीं हो सका हम तो आप जब भी चाहोगे तब आपके साथ आपके घर में बैठकर एक ही थाली में खाना खा लेंगे पर आज हमारे साथ साधु संत और अन्य लोग भी हैं। वे ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने उन्हें बताए बिना किसी वंचित समुदाय के घर का खाना खिला दिया वे नाराज होकर यात्रा छोड़कर वापस चले जाएंगे। मैं ये सुनकर सन्न रह गया मुझे काटो तो भी उस वक्त खून नहीं निकले मैं स्तब्ध था मेरे मस्तिष्क में विचारों की कई आधिया एक साथ चल रही मेरे जबान पर कोई शब्द ही नहीं आ रहे थे जिससे मैं उन्हें अपनी परिस्थिति बता पाता न मैं कुछ बोल पा रहा था और न ही उनके द्वारा दिए जा रहे तर्कों को सुन पा रहा था लेकिन उनके आखिरी वाक्य मुझे आज तक याद है बंधु आप ऐसा करो कि खाना पैक करके गाड़ी में रखवा दो अगले गांव में कार्यक्रम के बाद सबको बैठा खिला दे मतलब साफ था की वे बिना ये बताए की ये मुझ दलित स्वयं के घर का खाना है इसे चुपचाप सबको अगले गांव में खिला देंगे मेरी स्थिति उस वक्त बड़ी विचित्र हो गई थी मैं अपने ही घर में हार महसूस कर रहा था बिना कुछ किए ही मेरे पिताजी जीतते हुए लग रहे थे मैं उलझन में था कि पिताजी के सवालों का क्या जवाब दूंगा कि क्यों नहीं खाना खाया उन लोगों ने फिर भी दिल कड़ा करके मैंने खाना पैक करवाना शुरू करवाया घर वालों ने कारण पूछा तो मैंने कह दिया की अगले गाँव भगवानपुरा में एक और कार्यक्रम है पहले ही बहुत देर हो गई है वहीं जाकर खाएंगे जैसे तैसे ये कहकर मैंने उस वक्त तो अपना पिंड छुड़वा लिया पर मन का उत्साह जाता रहा, मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं संघ में तो जातिवाद नहीं है छुआछूत भी नहीं मानते वे तो सब हिंदुओं को बराबर मानते हैं समग्र हिंदू समाज की बात करते हैं फिर ये कैसा दोगला व्यवहार मेरे मन में सवाल उभरा कि मैं एक अनुशासित स्वयंसेवक, जुनूनी कार सेवक जिला कार्यालय प्रमुख अगर मेरे साथ ही ऐसा झूठ तो मेरे अन्य समाज बंधुओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार हो रहा होगा उस दिन पहली बार मैंने एक हिंदू से परे हटकर सिर्फ निम्न जातीय व्यक्ति के नजरिए से सोचना शुरू किया मैं जितना सोचता था उतना ही उलझता जाता था सही बात तो ये है की वो रात मेरे जीवन की सबसे लंबी रात थी बीतने का नाम ही नहीं लेती थी आंखों ही आंखों में गुजरी वो रात मुझे क्या मालूम कि कल का सूरज तो और भी भी भयंकर होने वाला था उसकी तो शायद कल्पना नहीं की थी अगला दिन मेरे लिए कयामत के दिन जैसा था कत्ल की रात अभी बीती ही थी कि सुबह का भयावह सूरज अपनी तेज किरणों के साथ उपस्थित था मेरे साथी स्वयं पुरुषोत्तम क्षत्रिय अस्थि यात्रा के साथ ही चल रहे थे सुबह ही सुबह घर आ पहुंचे वो मेरे अम्बेडकर छात्रावास के दिनों के पड़ोसी भी थे कभी होने के नाते अच्छे दोस्त थे हम लोग आजाद नगर शाखा में साथ साथ जाते थे हर बात एक दूसरे को साझा करते थे गहरी मित्रता थी वे सुबह खीर की केतली लेकर लौटे थे उन्होंने जो कुछ मुझे बताया वो अविश्वसनीय और अकल्पनीय था उनके द्वारा दी जा रही सूचना मेरे दिमाग पर हथौड़े मारने जैसी थी पुरुषोत्तम जी ने बताया की आपके यहाँ से ले जायी गयी खीर पूरी भगवान पूरा मोड़ पर सड़क किनारे फेंक दी गई और रात को खाना किन्हीं रामस्वरूप शर्मा जी वैद्य की यहाँ बनवाकर देर रात खाया गया मुझे कहा गया कि मैं आपको ये बात नहीं बताऊं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहता आपके खाने को खाया नहीं गया बल्कि फेंक दिया गया मैंने पुरुषोत्तम जी से साफ कहा की कुछ भी हो लेकिन संघ के स्वयं इतने जातिवादी और निकृष्ट नहीं हो सकते है आप मजाक करने के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते उन्होंने कहा यकीन नहीं होता तो चलकर देख लो कुछ न कुछ तो अवशेष वहां मिल ही जाएगा हम दोनों साइकिल पर सवार हुए और भगवान पूरा मोड़ पर पहुंचे जाकर देखा पुरुषोत्तम जी सही साबित हुए वाकई मेरे घर से गया खाना सड़क किनारे बिखरा हुआ था जिसे चील कौवे कुत्ते चीटियां बिना किसी भेदभाव के लगभग चट कर चुके थे ये देखना मेरी बर्दाश्त करने की सीमा के बाहर था अस्थि यात्रा ब्राह्मणों की ससेरी पहुँचने वाली थी मैंने वहां जाकर खुलकर बात करने का निश्चय कर दिया था अब बहुत हो चुका था निर्णायक जंग का वक्त आ चुका था लड़ाई शुरू हो गई थी सिर्फ घोषणा बाकी थी तो श्रोताओं सहकार रेडियो आरोप अभी आप सुन रहे थे दलित सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था हम आपको इस पुस्तक के कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं आज आपने सुनी इसकी छठवीं कड़ी तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी पवन को नमस्कार किताबें करती हैं बातें